नहीं हो सकते निकारोल कहा खत्म हो गया वो कैसे करेगा तब तो उसमें बाधा सामग्री व्यवस्था दिया गया सारे दृष्टिकोण अंतर पड़ जाता है यह तस्मात प्रतिशीन विज्ञान प्रमाण व्यापार समकाल आत्म ने अध्याय अंत प्रज्ञत् अनर्थ निवृत्ति सिद्धम इधर ही निष्कर्ष निकल गया प्रतिष्ठीन विज्ञान आत्म प्रमाण है तारस प्रमाण से प्रमाण का व्यापार के समकाल में ही आत्मा में अध्याय अंत प्रज्ञत् सकल अनर्थ की निवृत्ति हो जाती है इस प्रकार से आत्मात्म समाप्त करके अब मंत्र के शब्दार्थ में जाते हैं नांत प्रतिषेधा न क्या है छपाने वाले ने तो इसको अलग पैराग्राफ बना दिया पर ये होना चाहिए सिद्धम तक पूर्व के साथ चुनना चाहिए अलग पैरा बना रहे हैं विभाजन कर दे रहे हैं नहीं मैच चाहिए वो पूर्व प्रघट तक प्रघटतक बहुत पैराग्राफ संस्कृत तो पूर्व प्रघटतक में ही जाना चाहिए सिद्धांतक वो अलग बना दिए उत्तर प्रघटक में डाल दिया इसको तो छपाने में गलती है सिद्धांत समाप्त हो गया शास्त्रा और अब उत्तर प्रकट का करते हैं, शब्दार्थ को लेकर किया गया था उसका प्रतिषेध नज्ञ से किया गया है न बहिष्प्रज्ञी विश्व प्रतिषेधा न बहिष्प्रज्ञम इसके द्वारा विश्व जो पूर्व चर्चित है वह प्रथम पाद उसका प्रतिषेद समझा नो वैध प्रज्ञी जागृत स्वप्रिय और अंतरार न चार न स्वरे और तो जो अर्ध सुवस्था है क्या है अर्ध सुवस्था अर्थ मूर्छा भी आदि न सोया है न जगा मूर्छा में भी यह अर्ध सुप्ति को लिया और अन्य वृत्ति का टिप्पण ने उसको मूर्छा भी जोड़ दिया है उसको नवगत प्रज्ञ के द्वारा प्रतिषेध किया गया है न प्रज्ञान घन सुषुप्त अवस्था प्रचेद न प्रज्ञान के द्वारा जो तीसरा पाप था वो जो सुसुप्त काभिमानी उसका प्रच्छेद किया गया बीजा भाव अविवेक रूप क्योंकि बीजा भाव का जो अविवेक है वो तो सम्मान न प्रज्ञी सर्व विषय प्रज्ञात प्रचेद न प्रज्ञ के द्वारा ईश्वरत्व का प्रच्छेद कर दिया मैंने युगपथ की प्रज्ञा किसको होता है सर्वज्ञ कौन होता है ईश्वरी होता है और सर्वज्ञ ही प्रज्ञा है यह सर्वज्ञ भी नहीं है प्रज्ञा भी नहीं है आत्मा को आप ईश्वर भी नहीं कह सकते क्योंकि योग्य मायोपारिक है ना अब आप जो है निरुपारिक की चर्चा जब करने लगते हैं निरुपारिक चिंतन कर लक्षित कर शब्दों के द्वारा वहां पर सुपारिक कभी निषेध करना पड़ेगा ईश्वर भी क्या है मायाव चिंतन रूपी सुपारित तत्व है उसको भी कर दिया लव प्रज्ञों के द्वारा कद ईश्वर है नो जीव है जड़ है आपने नज्ञ नज्ञ नज्ञ न प्रम केवल जीव का निषेध कर दिया और न जीव है न ईश्वर है फिर क्या रह गया तीसरा तत्व जड़ जीव जगत ईश्वरी तो चिंतन होता है कहे कर तो जगत है वह जड़ है वो आत्मा कदम नहीं न प्रमचत्य प्रतिषेध ना अप्रज्ञम के द्वारा इसलिए चैतन्य सामान्य का करके जड़त्व जो कल्पना कोई कर सके उसका भी निषेध कर दिया अचैतन्य का प्रतिषेद जड़त्व का प्रतिषेद है अर्थात ना जड़ है ना वो जीव है ना ईश्वर है अर्थात जड़ जगत भी नहीं है या परिच्छि चैतन्य भी नहीं है परिच्छिता का निषेध कर दिया और जड़ जा का भी निषेद कर दिया इन दो इतने मंत्र के हिस्से से कथम पुनर अंत प्रज्ञवादी नाम आत्मिक गम्य माना सर्पाधि विस्तार करेंगे कथम पुनः अंत प्रज्ञवादी नाम ये अंत प्रज्ञत् जो शब्द है इनका अपने शब्दों के द्वारा अंत प्रज्ञवादियों को आपने निषेध कर दिया गम्य रजवाद और रजवादियों में सरपारी के समान आपने इनको निषेध भले कर दिया प्रच्छेद करने से वहाँ क्या होता है लेकिन सर्व क्या प्रक्षेद करोगे बाद सर्प दिखाई नहीं देता रज्ज तो ही दिखाई देता है यहाँ आता इनको तो प्रच्छेद कर दिया लेकिन इनका आसक्त तो कभी गमेवा, गमन नहीं होता बोध नहीं हो पाता है अनुभव में नहीं आता भले निषेध कर रहे हो आप इन शब्दों के द्वारा हम सुन रहे हैं समझ रहे हैं लेकिन कहा अनुभव में आ रहा है जैसे वहां अनुभव में आता है सब को निषेध कर दिया आपने क्या दिखाई दिया अधिक और निषेध कर दिया आपने क्या दिया क्या दिख रहा है निषेध करने के बाद भी हमको वही विश्व तेजस्ता के ईश्वर जगत दिख रहे हैं आपके निषेध करने को क्या फायदा हुआ निशेदेद है जवाब स्वरूप अविशेष इतने तरह व्य विचारात रजवादी व सर्वधारादी विकल्पित भेद अव्य विचारात विश्राम नहीं गड़बड़ी है जवाब दे रहे तो व्यविचाराथ है ना? वह नाक्य समाप्ति है व्यविचाराथ है सर्वत्र व्यविचारात यहाँ वाक्य समाप्ति सिद्धांत जवाब दे दे रहा है की विचेद उच्च दे पक्ष हो गया तो सिद्धांत जवाब है कहाँ तक सर्वत्र अव्यविचारात यहाँ फिर पूर्व पक्ष ने यह शुरू होगा, नियो स्वरूप सुषिप्तर क्यों पूर्व पक्ष पक्षी चिन्ह तो जरूर अविशेष सिद्धांत जवाब देता है के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है फिर भी इतरे एक दूसरे का विचारम हम स्पष्ट देख रहे हैं क्या जो प्रज्ञ है वह बहिष्प्रज्ञ काल में नहीं है जो बहिष्प्रज्ञ काल है वहाँ पर अंत नहीं है जो अंत प्रज्ञा बहिष्प्रज्ञ कालो में नहीं रहता है वो प्रज्ञान घन है जो प्रज्ञान घन काल है उस कारण ना प्रज्ञा प्रज्ञ न बहिष्प्रज्ञ है इनका व्यविचार आप अस हम देख रहे व्यविचारा रजवादी व सर्प धारा दि विकल्पित भेद रजवादियों में सर्प धारा इत्यादि कभी सर्प ये जैसे लिख है कभी अब कोई जल की धारा जा रही है कभी अब भूचित्र भूकंप हो रखा है यहाँ जमीन ऐसे दिखता है वो मृजु तो इस प्रकार अनेकों जैसे विकल्प विकल्पित भेद के समान यहाँ पर भी समझो ये सब के सब क्या है अर्थ प्रज्ञ प्रज्ञा प्रज्ञा प्रज्ञान घना प्रज्ञ प्रज्ञा ये सारी चीज क्या है विकल्पित भेद है उस आत्मा में ये निर्णय क्योंकि विकल्प कैसे निर्णय हो रहा है क्योंकि आप सर्व देखा उसको निशेर किया तो क्या मिला मृज्जु मिला धारा को तो देखे उसको निशेर किया तो क्या मिला मृज्जु मिला भू चित्र देखा उसको निषेध किए क्या मिला रजु मिला किसी प्रकार आप अनुभव किए बहिष्प्रज्ञ उसका निषेध किया क्या मिला आत्मा अनुभव किए उसका निषेध किया क्या मिला आत्मा मैं में प्रत्येक करने मिलता क्या है वो तो व्यविचारी हो रहे हैं परस्पर पर। लेकिन ये सर्वत्र अव्यविचारा और वो जो अधिष्ठान का तत्व सभी काल में सभी देशों में और छिन्न जो भी अनुभव हो रहा है उन सबल अवस्थाओं में अविविचरित रूप होने वाला वह वा, अहम जो चैतन्य है ब्रह्म है वही सत्य होता है और वो जो है सभी कल्पित है क्योंकि परस्पर एक दूसरे के विचार कर रहे हैं इसी पंक्ति के आधार पर पूरा पंचदशी का प्यारा प्रकरण है तो दिया घटोस्थी पटोस्थी मटोस्थी है ना घटपटमट वर्वस्थी अनवय विचारक के द्वारा व्यवस्था दे दिया अन्वय हो रहा है अस्थि का और घट का पट में पट का घट में विचार हो रहा है तो इसी आधार भारत शिकार की तीसरी पंक्ति को लिए और इसको प्रकरण सुंदर बनाकर गेट विस्ताप से समझा दिया तो सर्वत्र अर्भिचारी आत्मा है और इतने तरह विचारी प्रत वज प्र है अत वो मित्र होगा ये सबके होगा तब तो कहता है नहीं महाराज ये आत्मा भी व्यविचारी है कहा व्यविचार हो गया अरेस्वरूप भी व्यविचार हो गया हो रहा है, सुषुप्ति मई हूँ ये भी कहा मालूम तो ठीक है सफर में तो मैं व्यवहार कर रहा हूँ मई हूँ जागरूकता तो व्यवहार करता हूँ मई हूँ और शिशु मैं चंद्रा में पढ़ा हूँ मालूम रहता है आपको मैं तंद्रा में पढ़ा हूँ नींद आ रही है न स्वर दिख है पीछे लटक गया हूँ चढ़ो में आ रहा है या नहीं परेशान होता है लोग इस स्थिति में उठीके चलने की कोशिश करते चला भी नहीं जा रहा धंद्रा इतना आलस लाता है अंदर तो वो भी मालूम है हमें, इसलिए वहाँ भी अहम आकार है दो जगह है जहाँ आकार वृद्धि का, का अनुभूति नहीं उस समय में कहा सुषुप्ति और मूर्छा में इधर जिया स्वरूपस्य से सत्यतम सुशुभ व्यभिचरि जिया स्वरूप की सत्यता सुषुप्ति सुशुभि में कारण हो रहा है यदि चिन्ह सुन अरे भाई सुशुभ्ति अनुभूति होती है या नहीं होती है बताओ ये हो रही है तो किसको हुई आपको नहीं हुई हैं? फिर किसको हुई दूसरे को हुई क्या यदि दूसरे को हुई तो आपने कैसे जान लिया उसको आप ये कैसे करे फिर मैं सुख सोया था उस समय कुछ और नहीं जानता था ये सब जो है ना अनुभूति के आधार पर उत्तर का अनुभूति के आधार पर तत्काल छेदन तो तत देशावत छे यदि तत्काल में ते तत प्रत्यक्ष नहीं हो उत्तरकालीन स्मृति का मानना पड़ेगा आप अनुभूति कर रहे थे उस श्रुक्ति के आनंद का अनुभूति आपसे हुई आपने ही अनुभूति किया है यह मानना पड़ेगा वह कदर अनुभूय मान साथ पुरुष का अपना अनुभूय विषय अनुभूति में है नहीं विज्ञात और विज्ञात विपरी लोको विजी श्रुदय है जैसे प्रधान ला रहे है प्रधान विषय में समर्थन करता है वो कह रही है विज्ञाता का भी जो विज्ञाता है अने ये जो परिचन विज्ञात स्वरूप था इन सभी स्वरूपों का भी जो वास्तविक स्वरूप स्वरूप है वह नित्य ही है उसका भी परियलोक किसी भी अवस्था में किसी भी काल में किसी भी देश में नहीं होता है अतएव अदृष्ट मंत्र अतएव अदृष्टम इसीलिए जिसे वो न अंत है न बहिष्प्रज्ञा है नवि प्रज्ञा है न प्रज्ञा ग्रज्ञा है न अप्रज्ञ है अतएव अदृष्ट है यमादृष्ट तस्मा दम हित्व कर दिया जिस वो इंद्रियों के द्वारा किसी भी प्रकार से परिचिन रूपेण हमारा विषय हो नहीं सकता अतव उसके साथ हमारा कोई व्यवहार भी नहीं हो सकता तो ठीक है ज्ञानेन्द्रिय का विषय नहीं ज्ञानेन्द्रिय संबंधी व्यवहार बने ना हो कर्म इंद्र को लेकर के कर लो अग्राह्यम कर्मेंद्रिय कर्मेंद्रियों के द्वारा वह नहीं है ज्ञानेंद्र के द्वारा ग्राह्य नहीं कर्मेंद्र के द्वारा भी ग्राह्य नहीं चलो इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं अनुमान तो कर लो अलक्षण किसी भी प्रकार के हेतु तो हो सकता अलिंगमित अनुमेयम इत्या वो अलक्षण है अलिंग है अर्थात किसी लिंग किस हेतु तो ज्ञापक साधक के द्वारा उसका अनुमान करके हम उसको जान नहीं सकेंगे अतएव अचिंत्यम इसलिए वह का ही विषय में रहा अंत का विषय नहीं रह गया जिसलिए वो पाक करणों का भी नहीं अंतकरण का भी, नहीं।, शब्दे भी शब्द द्वारा उसका उपदेश नहीं हो सकता। शब्दों से हम लक्षित कर सकते हैं शब्दों का वाचात बना करके आपका का कथन नहीं हो सकता है क्या उपदेश का तात्पर्य है वाचा शब्दों के द्वारा वाच्यवाचक भाव रूपेणा उपदेश नहीं हो सकता एकात्म प्रत्य सारम जागरदारी स्थानु एक अयमा अव्यविचारीय कम जागरदारी सभी स्थानो में अपि अयम आत्मा एको एक आत्मा एक आत्मा है ऐसा होता है तेरा प्रत्ययता एक आत्म प्रत्यय सार एक एक है एक आत्मा अस्थ इत्याक प्रत्यम अनुसरणीय एकाक प्रत्यसारम एक ही आत्मा जागृत में है वही आत्मा स्वप्न में, में वही आत्मा सुशक्ति में वही आत्मा व्यक्ति वही आत्मा समष्टि वही आत्मा जड़ रूप भान हुआ था सकल अवस्थाओं में सकल स्थानों में एक ही आत्मा है ऐसा जो प्रत्यय होता है उस प्रत्यय का अनुसरण करने योग्य तत्व का है वह शुद्ध ब्रह्म ऐसा एक वित्पत्ति किया भाषकर अथवा दूसरे वित्पत्ति तो बताएंगे एकाध प्रक्रम में स्थानीश एक आत आत्मा इति इस प्रकार का जो अव्य विचारी विचारी जो प्रत्यय हो रहा है तेरह प्रत्यय न अनुसरणीय बोधनीयम ज्ञापनीयम एकाद प्रत्यसारम एक दूसरा अर्थ प्रसारम अलग कर देंगे प्रमाणम अर्थ कर देंगे अथवा एक आत्म यही था अयम आत्मा अथ विशेष मनाधीयता एक सौ आत्मसार्य प्रत्यवत अनुसरी प्रत्ये सारने प्रमाण युकात्म सार तो एक आत्म प्रत्यय प्रमाण और नहीं कोई प्रमाण नहीं बन सकता आत्म प्रत्येक के अलावा दूसरा इसमें कोई प्रमाण ही नहीं मैं ही, में है और ये की ले जाते करा ही सकते हैं अनुभूति होती है जो कराया हुआ चीज है जो कृत है वो अकृत को पा नहीं सकता नाकृत कृत अधिकार यहाँ पर आत्मानुभूति जो होगी hmm. द्वैत निवृत्ति के समका है इसको उत्पन्न करते नहीं इसलिए पहले निर्णय पाचिका मित्रा इसी बात पे निर्णय लिया द्वैत निवृत्ति हम करेंगे तो समय आत्मानुभूति हो जाती है वो नहीं कर रहे उसी कोई प्रसन्न व्यापार हम नहीं मारा इसीलिए यदि व्यापार जो हो जाएगा हो गया नहीं क्यों समकाल में वो आत्मानुभूति हो जाती है वही एकमात्र प्रमाण है आत्मा की और यानी कोई प्रमाण नहीं उससे पहले इन प्रमाणों के द्वारा हम द्वैत निवृत्ति का ही प्रयास तो प्रत्यय एक, एक एव सारणम तुर्य से अधिगमे जिस तुरी का अधिगम में अनुभूति में एक मे प्रमाण से आत्म प्रत्यय हुआ करता है तब तुर्यम उस तुरी को कहा, कहा जाता है एक आत्म प्रत्यय सारम में इसलिए अयम एवं ये प्रणते इसको या ही हाथ करे उसको हाथ पत्ते होगा वही आत्मानुभूति करके समझ पाएगा और दूसरा चाहे जितना भी आप अपड पहले कुछ नहीं होता ठीक है घटगट के पानी पी लेते दुनिया भर अरे ऐसा कोई नाला नहीं इसका पानी नहीं पी मारते है महात्मा लोग गड़ घट घाट का पानी पी चुका हूँ खुद नाले देख चुका हूँ सारी दुनिया घूम चुका हूँ कुछ नहीं मिला क्या मिला एक अहंकार मिल गया की मैं सब दुनिया देखा हुआ हूँ एक और अभिमान जुड़ गया और कुछ तो हुआ नहीं उसमें जो हथ प्रत है वही आत्मा के प्रमाण बन सकता है और दूसरा कोई प्रमाण नहीं आत्मा है अस्तित्व ऐसा ही आपको अनुभूति होगी और वही प्रमाण बन सकता है दूसरा नहीं अंत प्रज्ञ स्था आदि स्थानी धर्म प्रच्छेद अंत प्रज्ञी जो स्थानीय धर्म उन सब का प्रच्छेद कर दिया गया प्रसर करने से क्या लाभ हुआ आत्मा की अनुभूति हुई आत्मा अनुभूति होने से क्या हुआ तो प्रपंचोपति बोलना तो पूर्वोत्तर एक साथ तो बोल नहीं सकते दोनों शब्द बोलना तो पूर्वोत्तर काल में ही है प्रपंचोपम आद प्रत्यसारम का हो जाए आद प्रतिशारम प्रपंचोपम दोनों समान शब्द है नहीं एक साथ बोल नहीं सकते दोनों लक्ष्य ठीक हो कर रहे हैं लेकिन आप बोल नहीं सकते बोलने में तो पूर्वोत्तर काल में ही उच्चारण क्रिया होगी जैसे प्रपंचोपि जगह स्थान स्थान किसे होने वाले जो स्थान होने वाले धर्मों का अभाव को कथन किया गया है अतएव शांत प्रमेय का अभाव कर दिया जाहिर स्थानों में होने वाला धर्म क्या है प्रमेय दट पट पर संसार इसी का उपशम मान इसके अभाव को कथन किया है जिसलिए जब विषय नहीं रह गया तो विषय सम्बन्ध से चले दुखा रहेगा उसको शांतम इसलिए विक्षेप नहीं शांतम शांत है तो आवरण भी नहीं शिव है या नहीं यह कहा अद्वैतम इसलिए क्यों अद्वैत है भेद विकल्प रहता ये वह कैसा है भेदात्मक जो विकल्प है उससे रहता जितने भी विकल्प अनुभव कर रहे हैं सब तो क्या है भेद है। और अद्वैत भेदृष्ट का मतलब भेदात्मक से रहित होना ऐसा कौन है वो चतुर्थम तुरियम इति है उसी को लोग चतुर्थ नाम से कह देते हैं तुरिय नाम से भी मानते हैं प्रतीय मान पाद त्रय लक्षण प्रतीय नहीं है तृतीय मान पाद लक्षण बाद में चपा में हो सकता पुराने प्रिंटिंग में नहीं है हो गया होगा पाद्य पुस्तक में लेकिन पुराने वाले में यह प्रतीय मान विलक्षण्या क्यों उसको चतुर्थ मानते हैं क्यों उसको तुरी नाम से कहते हैं तो जवाब देख हिट गया क्यूँकी प्रतीय मान ये जो है। इनसे विलक्षण होने के लोग उसको तुरी कह देते है चतुर्थ विलक्षण का भी तात्पर्य वो नहीं समझना घट से विलक्षण भिन्न अन्य पट जैसा वैसा ऐसा को नहीं इसलिए कर स्वात्मा विज्ञया कोई आत्मा है वही विज्ञा यूद्रे भूचि सर्प धारा लिए या भूक्षित्र भी ले लिया सर्पभूद दंड आरी आदि व्यतिरिक्त यथारान जो सर्प है भू छिद्र है या कहीं सीधा रस्सी तो लगता दे दंड ढंडा पड़ा है जैसे सीधा केड़ा मेरा होगा तो भूचित्र मान लो सर्प मान लो गे और केड़ा मैडानी सीधा एक लाइन वहां तो कोई डंडा पड़ा देखेगा तो भ्रांति तो कुछ भी हो सकती है किसी के भी धर्म को कहीं भी आरोप कर लेगी वही तो भ्रांति और तो है क्या अन्य से धर्म से अन्य तो आरोप करना भ्रांति है इसलिए कहते हैं प्रतिमार सर्वभूच रंधारी वितरिकता यथा रज्जु तथा पितरिक रज्जु जैसी होती है वैसी ही समझो अब अभ्रांति का कोई ठिकाना नहीं होता है कौन कहा कैसे भ्रांति कर लेता है कैसे एक आदमी आया राजस्थान से हफ्ता वक्त पे लिखी भ्रांति वो कहता है सोचो मैंने आपको जो है जयपुर में देखा मैंने कहा भैया हम तो कहीं गए जयपुर गए तो तीन साल हो गए कहा तुम बोल रहे हो उन्नीस सौ छियासी के बाद तो गए नहीं सात साल हो गए और फोन किए भी तीन साल हो गए मेरे को जयपुर फोन पर भी हम गए नहीं जयपुर शब्द वही वाहन वाह के द्वारा भी मैं जयपुर पहुंचा नहीं हूँ तीन साल पहले कला के नगर फूट गया तो उसकी रिपेयरिंग के लिए मैं अपने भक्तों को बोलना पड़ा था उस फोन के द्वारा मैं पहुँचा था जयपुर सशरीर तो गया ही नहीं तुम कैसे बोल अभी अरे नहीं आप ऐसे कैसे करते हमने वहाँ देखा आपको और वहाँ लगाया सात दिन आपका प्रवचन था क्या गई? ठिकाना ही नहीं? ठीक आई साहब को फोटो है वो आप ही हैं? मैंने कहा अच्छा हो सकता है ऐसे करना जाकर के दोबारा देखना आप आप जा करके दोबारा देखना और एक पेंटेड की कॉपी भी मेरे पास भेज देना भे हम ही नहीं जानते हमारा कार्यक्रम वहां हुआ प्रवचन भी दिया हाथी को ही मालूम नहीं ये बड़ा अच्छे की तो बात है ना इसे जरूर मेरे पास भेज देना हो सकता है विस्मृति हो गई हो मेरे को तो मैं देख कर स्मृति हो जाएगी मैंने गया था किया था और क्या करता उसको हाँ ठीक है वो गया फोन क्या वहां से कथा मार जो आप नहीं थे उन्हें अच्छा चलो और मेरी भी भारतीय दूर हो तेरी भी दूर हो गयी घरों जाके देखा वो देखा उसे देखने में तो फोटो है उसे तड़के भी भेजा मैंने भी देखा कुछ कुछ ऐसे लगता है उम्र भी ऐसे छोटा सा थोड़ा सा दाढ़ी दुबला पतला भी छोटा सब ऐसे ही रहा कदम पहली भ्रांति उसके बेचारे को हो गई तो इतना फर्क तो उसका चश्मा नहीं था <laughs> चश्मा क्यों ना पोटो है। तो इस तरह की भ्रांति हो जाते पता नहीं किसको कहाँ आरोप कर डाला देख लो तो इसलिए कहते यहाँ पर भी जिस तत्व प्रकार दिया था तथा तत्वसीक का अर्थ आत्मा अदृष्टो दृष्टा तत्मस्यादिवाक अर्थ जो आत्मा है वह भी वह दृष्टा है सब दृष्ट नहीं है, तो है। नहीं दृष्टि यह आत्मा सब की भूतपूर्व ग क्या जाति द्विता व्युक्तम नहीं दृष्ट दृष्टि पर लोगो विद्य दे दृष्टा की दृष्टि के विपरलोभ कभी नहीं हो सकता इत्यादि की तरह कहा गया क्या है जो वही आत्मा विज्ञान कैसे समझो ये विवाह जो कहा जा रहा है कैसे विज्ञान करके भूतपूर्व गति से कर विज्ञान विज्ञान तो भी नहीं है आत्मा में तो है ही नहीं भूतपूर्व ग आपका व्यवहार को लेकर कहा जा रहा है आत्मा नहीं है नहीं है ज्ञान काल में वह न ज्ञे है न ज्ञाता है न दृष्टा है न दृश्य है कुछ भी नहीं दृष्टित्व का जो हुआ इन सकल दृष्टियों का भी दृष्टा है नई दृष्टि विपर्य को ये भी जो बात दृष्टित्व नई विपरी सारी विपरिया को बदल सकता हूँ पर तो सारी चीजें केवल इन दृष्टित्व तो की अपेक्षा से कहा जा रहा है भूतपूर्व गति से व्यवहार हुआ है इसे भूतपूर्व गत्या सर्व क्या थी या विश्रामी लेना चाहिए इसे दूसरा प्रमाण क्या है ज्ञाते कि ज्ञात होने पर द्वैत राय नहीं तो ज्ञान ये भाव कहा जाएगा अतएव ये विज्ञान करके जब व्यवहार कर रहा हूँ वह व्यवहार भी भूतपूर्व गति से अज्ञान कालीन व्यवहार को लेकर के ज्ञानोत्तर काल में भी कार्य दिया जा सकता है कि आत्मा विज्ञे है ज्ञाते द्वैता बाबा प्राज्ञ तेजस विश्व लक्षण सर्व निवृत्त है ईशान आत्मा प्राज्य तेजस और रूपी जो सकल दुखों का कारणभूता स्वरूप है भिष्टि इसकी निवृत्ति करने के बाद सूर्य कौन रह गया आत्मा और कौन है वो उसी का एक नाम रख दिया गया ईशान। ईशान ईशान्य से पद से व्याख्या आरम ईशान उस पद की व्याख्या कर रहे हैं क्या प्रभु करके अगली कार्य का इसलिए आरम्भ करते हैं जो कि सातवीं मंत्र आरोप विचार करने के लिए कार्य का श्लोका भवन दी इस सप्तम मंत्र के विषय में ये आगे कारिकाए हैं जो कि विस्तृत रूप से वेचन करते हैं निवृत्ते है सर्व दुख काराम ईशान प्रवृ व्यय अद्वैत सर्वभावना देवस्तु विभोद सर्व दुख काराम सर्व दुख क्या है विश्व तेजस प्राज्ञ यही दुख रूप है विश्व तेजस प्राज्ञ ही दुख रूप एक नहीं है तीन है तीखे कर सर्व निवृत्ते है यह तुरशान स प्रभु स दे स देवा सर्वभावान मध्विता यह सकल दुखों का निवृत्ति होने के बाद पश्चात आपको अनुभूति होती है जिसे उन तीन की अपेक्षा से तुरय नाम से कहा गया था वह तुर का एक नाम है ईशा इसकी प्रभु और प्रभु क्यों है क्योंकि वो अव्य तुरै कैसा हो गया क्यूँकि सकल भावों का वो अद्वैत स्वरूप है जितने भाव है वो सब स्वभाव वाले और जो अद्वैत है द्वैत का भाव है, वो अद्वैत ही अव्य है वो दैव प्रकाश स्वरूप है और वे सर्वत्र व्यापक है, ऐसा यह सुति से और अन्य स्मृतियों से स्मृत है विश्व लक्षणाराम सर्वृक्याम इपर ये लायक तो दया। ये क्या कर दिया प्राग तेज विश्व लक्षणाराम विपरीय मन से निधा तद उपयोगी यही उल्टा क्रम कैसे लक्षणाराम विश्व तेज प्राज्ञा बोला जाइए इसे कह दे रहे हैं लय का क्रम को ध्यान में रखते हुए विपरी लय क्रम मन से निधाया उत्पत्ति क्रम क्या है पहला प्राज्ञ में थी से आप आ गए कहा तेजस में तेजस से विश्व में आप जाते हो यही वास्तविक उत्पत्ति क्रम है और विपरीत विश्व था वहां से तेजसम हो गया सभी पुराणी का क्रम बताया गया इसीलिए पहले क्या था कुछ नहीं था जरी जल था कहीं बोल दिया कहीं आकाशीय बोल दिया कहीं कुछ बोल दिया ठीक वहा क्या होगा कमल फूट गया है ना कुछ उत्पन्न हो गया पहला वो क्या हुई बोले उसके बाद विराट को लाएंगे उत्पत्ति क्रम है, है वही रखा क्यों रखा होगी लय क्रम को ध्यान में रखते हुए जो कि आगे में बताने वाले हैं लय क्रम क्या होगा उसका विवेचन करने वाले हैं इसे उत्पत्ति क्रम के रूप ऐसी यहाँ जानकर रखा गया प्रागेशक्षणान सर्वकाणाम निवृत्त है इनकी निवृत्ति होने पर ईशाना तुर बनता है व्याकरण में तो को तुरिया को लो तुर्या लोपाधिकारी होकर बन जाता है इसे व्याख्या कर दिया तुरिया आत्मा ईशान से व्याख्यान ईशान पद का व्याख्या कर प्रभु रीति प्रभु है समर्थ एक दर्श में के रूप में विभर्थ होकर परिदृष्ट होने में वो समर्थ दुःख निवृत्ति प्रति प्रभुवती कैसा है निवृत्ति के प्रति अपना डालता है इसीलिए निमित्त दुख निवृत्त है क्योंकि तर विज्ञान विज्ञाता उस ब्रह्म का ज्ञान होने से आत्मा की अनुभूति होने से सा दुख निवृत्ति निमित्तम नत्मा का ज्ञान न हो तो दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती तैसे तो सर्व साधक बात क्योंकि वही सबका साधक है इस प्रकार से टिप्पण कार ने स्पष्ट किया है तर विज्ञान निमित्त प्रात दुख निवृत्त है अरे यो नुपात ना नी दिया अभी क्यों वह तो? कभी अपने स्वरूप से प्राप्त नहीं होता अब तो उसका व्यविचार कभी नहीं होता अभी, उसका नाम अभी है। क्यों हो गया समाज अद्वैत जिसलिए वो अद्वैत है इसलिए वे को प्राप्त नहीं होता किसकी दृष्टिकोण से आप अद्वैत कर रहे हो सर्व भावान रज सप्रषाक्त सकल भावों की दृष्टि से घटपटारी सगल भावों के दृष्टि से वो आत्मा अद्वैत है जैसे रज सर्प आदि के समान सगल भाव मृषात्मा के कारण से सत्यूत आत्मा अद्वैत होगा सऐश ऐसा जो आत्मा है वह देव दियोतना देव दियो है तुरह चतुर्थ विभुर व्यापी स्मृत उसको चतुर्ता, उसको विभु का व्यापी करके भी स्मरण का है कार्य कारणब विष्ते विश्व तेजसो राजणब्धस्तुतु न सिद्ध अगली कार्य का कार्य कारणब्धत विषयते विश्व तेजसव विश्व और तेजस इन दोनों में दोनों ही चीजें है वह कार्य पद भी है और कार्य और कारण पद का मतलब क्योंकि जो कार्य है वो कारण क्यों ना होता नहीं विश्व तेजसूर और सूक्ष्म है ना इन दोनों किसी कारण में हो हो रहे, रहे विश्व तेजस और कार्य से कारण क्या है इन दोनों का तत्व अग्रहण या कारण कारण से कहेंगे तत्व का अग्रहण तत्व का आग्रह हुए भी ना अन्यग्रहण नहीं होगा विश्व तेजस हो वो क्या रहा है अन्यथाग्रहण हो रहा है या नहीं, नहीं? अनात्मा को महात्मा कर ग्रहण कर रहे हैं और आत्मा को अनात्मा मरने वाला है समझे कहते नहीं इसकी आत्मा मर के चला गया वो मर गया उसकी आत्मा यहां सवार चला गया स्वर्ग चला गया व्यवहार होता है कि नहीं होता है लोगों में कि क्यों अनदा ग्रहण आत्मा तो आने जाने वाला है नहीं उसको अन्य ग्रहण कर लिया आने जाने वाला बना दिया आपने सुखी बना दिया है तो ये सारी चीज की अन्यथा है ये अनंध क्यों हुआ क्योंकि आपने तत्व को सम्यक प्रकार से ग्रहण नहीं किया यदि तत्व हो जाए आपने शक्ति को ग्रहण ही कर लिया रजित भ्रांति की अन्य ग्रहण दे होगा इसे सर्वप्रथम तत्व का अग्रहण है उसके बाद उसके ऊपर अन्य ग्रहण हो जाता है ऐसा तत्व अग्रहण कारण हो गया और अन्य ग्रहण कार्य हो गया अति जागृत और स्वप्न दोनों ही अवस्थाओ में विश्व और तेजस् दोनों अवस्थाओ में आप क्या देख रहे हैं तत्व ग्रहण पूर्वक अन्यता ग्रहण हो रहा है अतएव कहा जाता है इन दोनों का कार्य कारण उभय से संबद्ध है और सुशुप्त में क्या हुआ केवल तत्व ग्रहण अन्य ग्रहण तो हुआ नहीं सुषुप्ति में मैं सुखी हूँ या दुखी हूँ क्या हूँ क्या नहीं, वही ग्रहण नहीं हो रहा इसे अन्यता ग्रहण है नहीं किन्तु तत्व ग्रहण वहां पर है सुषिप्त में जाए तो ब्रह्मानुभूति हो जाए जी विवादी खत्म हो गयी जगदे मुक्त हो गए जीवन मुक्त है जगना जीवन मुक्ति है सोना जो है मोक्ष है ये हो जाएगा इसे कहते नहीं वो जो प्रागिन वो कारणबद्ध है तब तो आग से आग्रह ऐसी विस्तार रूप से कार्य इस तरह समझो प्रागिका विस्तार रूप से प्रत्येक कार्य का बहुत ही सुंदर विवेचन है यहाँ पर का प्राग्या कारणबद्ध तुमने किन्तु वो जो वाक्य है वो केवल कारण से अर्थात तत्व अग्रहण से बंधा हुआ है और लेकिन तुर कैसा है तो ना में तो न कार्यता है न कारण बदता है न तो अतत्व ग्रहण न अनुदा ग्रहण वही है जो तत्व ग्रहण होना तुर्य का मतलब क्या तत्व ग्रहण हो, हो गया तो तत्व हो गया अनुदा तो ग्रहण का प्रसंग ही नहीं अतव अतत्व ग्रहण तत्व अग्रहण और अंतरण इसलिए कहते हैं न सिद्ध वे दोनों के दोनों इस तूर्य में सिद्ध नहीं हो सकता जैसा शक्ति को आपने ग्रहण कर लिया है ना शुक्ति को ग्रहण करने के पश्चात शक्ति का अग्रहण रूपी कारण था रहेगा क्या क्या ग्रहण और अग्रहण पर जरूरी है स्वयं नहीं अगले तक कहते हैं तदवत्ता प्रतिबंधक और जहाँ ग्रहण हो गया ज्ञान तो होने का प्रश्न ही नहीं परस्पर विरोधी है इस तत्व अवग्रहण तो नहीं हो सकता जब तत्व अवग्रहण नहीं कारण ही नहीं रहा अतः अन्य ग्रहण कार्य भी वहां नहीं रहेगा अतय तुर में जो है दोनों के दोनों मामला नहीं हो सकते गो तो तो, कार्य कारणबद्धता जो है दोनों ही नहीं होते विश्वादी नाम सामान्य विशेष भाव निरूप्य विश्व आदि के अंदर सामान्य विशेष भाव का निरूपण करने के लिए कार्य का आरम्भ हुई है और तुरय में याथार्थ अवधारणार्थम तुरय में यथात्म का है वहाँ यथार्थता है परमार्थता है इसका निर्पण हमें करना है और विश्व में अपरमार्थता है और सामान्य विशेष भाव विद्यमान है यह बात क्या सामान्य ऐसी करते कार्य विशेष कार्य कार सामान्य वही है नीचे दिया जाए टीका में ऐसी दूसरी पंक्ति विश्व तेजस और उभय सामान्यम जिस कारिका पढ़ रहे हैं उस कारिका की टीका में देखना दूसरी पंक्ति मिलेगा आपको विश्व तेजस्वर उभय पद्धत्तम सामान्यम विश्व और तेजस इन दोनों के अंदर क्या है उभय जो चीज है उसी का नाम सामान्य रूप समझो और प्राग कारण मात्र बद्धता विशेष प्राग्ञ के अंदर जो कारण मात्र बद्धता कही जा रही है उसी को विशेष समझो ये सामान विशेष भाव है हाँ नहीं तो अन्यत्रोता है पढ़ाई वो बोलते जाते हैं पता ही नहीं ढूंढते ढूंढते पार्टी खत्म हो जाता है पाठ खत्म हो गया हो ढूंढ रहे टिका भी नहीं मिला ना टिप्पण मिला पाठ खत्म हो गया न भारत पता चल रहा है मूल पता चल रहा है इसे हम तो कम से कम बोलते टीका दूसरी पंक्ति टिप्पण बोलता भी हूँ तब भी ढूंढते रह जाओ फिर हम क्या करें कार्यमती देखो कार्य कर क्या क्रिय कार्यम ऐसे भाव उत्पत्ति नहीं करना और कर्तव्यपत्ति भी नहीं किंतु कर्म विरोपत्ति करो जो कार्य को करता है कार्य का निर्माण करने का उपादान कारण है उसको हम कहेंगे वहाँ अलग विस्पत्ति करेंगे इसलिए कार्य क्रिय है ना तो कर्म विपत्ति जैसा आपने पहले देखा इति पाप है ना वो हो गया था पद्य ते अने पा कर्ण विपत्ति किया जो चतुर्थ पद है उसके लिए कर्म वित्पत्ति और पहले के तीनों पदों को कर्ण विपत्ति जैसे वहां कहा वैसे यहाँ भी समझिए इति फल भाव कर्म क्या होता है फल होता है ना कर्म संज्ञा किसकी होती है फल क्रियाजन्य फलवत्तम कर्मत्थम क्रियाजन्य फलवत्ता जिसमें आ जाए उसी कारण कर्म होता है इसे कर्म ने उत्पत्ति कर दिया इसका कार्य कर क्या हुआ फल भाव और कार्यम गिर करोती कारण कर्क उत्पत्ति कर दिया ताकि वर्थ क्या निकालना है बीज भाव है क्या है ये फल भाव और बीज भाव कहते तत्वाग्रहण अन्यता ग्रहणाभ्याम बीज फल भाव भावाभ्याम तत्वाग्रहण क्या है बीज भाव है और अन्यता ग्रहण क्या है फल भाव है है तत्व ग्रहण अन्य ग्रहणाभ्याम क्या है वो बीज फल भावभ्याम काला वाला बीज भाव है दूसरा फलभाव है जसो उन दोनों से पूर्व जो विश्व तेजस ये बद्ध पद है बद्ध का मतलब भाग्य को रखा गया संग्रीत हो संग्रीत है इन दोनों के बिना न विश्व का संग्रहण हो सकता है न तेजस का तत्व तो ग्रहण पूर्वक अन्य ग्रहण स्थूल जगत न हो विश्व क्या और तत्व तो ग्रहण पूर्व अनताग्रहण सूक्ष्म जगत हो जाए हो स्वप्न वही तो जागृत में हम स्थूल जगत ग्रहण कर रहे हैं स्वप्न में हम सूक्ष्म जगत जो अपने बनाया हुआ सूक्ष्म जगत है आंतरिक जगत ग्रहण कर रहे हैं या बाहि जगत और अंतर जगत का हो अथवा बाहि और अंतर का देना बाह्य जगत ग्रहण के लिए तत्व और अन्यथा कारण बन रहा है और आंतर जगत में भी वही कारण है वही कार्य कारण भाव है तत्व ग्रहण पूर्वक अन्यथा ग्रहण संग्रीता जो प्राज्य है बीज भावे केवल बीज भाव से बद केवल बीज भाव से गृहित ग्रहण मात्र ही है वह इसलिए न किंच तवे दिशम बने कोई तत्व को मैंने ग्रहण नहीं किया न बाहि जगत के वस्तु को ग्रहण किया न आंतर जगत को वस्तु तो ग्रहण किया नंतर जगत तरह वाहि जगतों भूता जशोधात को भी मैंने ग्रहण नहीं किया व्याविक न प्रातिभाषिक न पारमार्थिक तत्त। कोई तत्व ग्रहण नहीं हुआ पाए तत्व में वही बीजम प्राजी निमित्त तो। प्राग्य में निमित्त यही है क्या तत्व प्रबोध मात्र है तत्व का अप्रतिबोध मात्र को ही बीज माना गया निमित्त माना गया का अवस्था में तथो बहुत तो फल इसलिए उनकी अपेक्षा से जब पहला जो जो था वो तो बद थे और जो है इन दोनों से भी रहे गौत बीज भाव बीज और फल भाव ये दोनों के दोनों तत्वग्रहण और अन्य वे जो कौन है वो तत्वग्रहण और अन्य ग्रहण ये दोनों के दोनों सिद्धता नहीं है न संभव विद्यमान नहीं कभी न कभी आ जाएगा यह मत सोचो संभव ही नहीं तो सकता ठीक है, है आपके साथ अभी नहीं है कभी न कभी तो आ जाएगा आता में भी तत्व तो ग्रहण आ सकता है अनुग्रह भी हो ही जाएगा शिकार ने नियत कर दिया न संभव बिल्कुल संभव ही नहीं विका कहते कथम पुनः कारण बदतम प्रत्येक तुरियवा तत्व लक्षाओ बंधो न सिद्धती थी ये आपने कैसे क्या दिया किस शिफ्ट में केवल कारण बदता है और तुरियो में